संख्य दर्शन की 36वीं कक्षा पांचवां अध्याय चल रहा है पांचवें अध्याय के अड़सठ सूत्र तक पिछली कक्षा में हुआ था पिछले पाठ के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते पूछ ओम आचार्य जी ये जो इकसठवां सूत्र है पांचवे अध्याय का इकसठवा इसमें आत्मा से जीवात्मा लेंगे या ब्रह्म लेंगे दोनों दोनों का ही ग्रहण किया जाएगा तो यहां से फिर ये समझा जाए कि सांख्य दर्शन में जैसे पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण है ऐसे ही जहाँ आत्मा शब्द है वहाँ भी दोनों का ग्रहण हो सकता है हो सकता है सब जगह हो या आवश्यक नहीं है जी और परमात्मा परक यहाँ पर हम ब्रह्म परक ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये अद्वैत किससे से जुड़ेगा जीवात्मा से संबंधित क्योंकि पीछे अगले सूत्र में कहा ना अनात्मना भी जी न अद्वैत हम तो यहाँ आत्मा का जो अद्वैत है उसे किस प्रकार से हम स्वीकार करेंगे जैसे ब्रह्म का जो अद्वैत मानते हैं नवीन वेदांतियों का भी जिस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर ब्रह्म का अद्वैत जो है वो उनके तरीके से समझ में आता है लेकिन आत्मा को अद्वैत माना जाएगा इसके लिए क्या कोई अलग से भी सिद्धांत मानना आवश्यक है नहीं अद्वैत का निषेध कर रहे हैं इसमें न अद्वैत अद्वैत नहीं कह रहे हैं आत्मा अद्वैत नहीं है ये कह रहे हैं। हाँ, कह तो यही रहे हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो बनेगा जिसका हम खंडन कर रहे हैं उसमें अद्वैत मान करके तभी तो हम उसका खंडन करेंगे बिना माने तो खंडन ही नहीं कर पाएंगे अद्वैत का मतलब अभेद अभेद। यानी केवल एक ही चेतन तत्व है ब्रह्म एक ही चेतन तत्व है ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है अद्वैत नवीन वेदांतियों वाला भी हम चाहे तो ले सकते हैं और उससे भिन्न भी हो लेकिन मूल चीज तो एक तो समान रहेगी दोनों जगह कि एक ही चेतन तत्व तो है ऐसा जो मानते हैं अब उसके आगे की प्रक्रिया वो नवीन वेदांतियों जैसी मानते हो या और किसी तरह मानते हो उसमें भिन्नता हो सकती है लेकिन चेतन एक ही है ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है जी ये बात मन में इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी हम अद्वैत की चर्चा करते हैं तो अन्य सिद्धांत भी अद्वैत के साथ ये अविद्या उनमें भी जुड़ी हुई हम देखते हैं और यहाँ भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जहाँ अद्वैत की चर्चा आती है वहाँ पर अविद्या की भी चर्चा आ रही है दोनों एक साथ ही संयुक्त दिख रहे हैं ठीक है बिल्कुल है।, है वो अगला जो सूत्र है पैंसठवा नत्मा अविद्या जी तो कोई आपत्ति नहीं इसमें ठीक है बस थोड़ा सा स्पष्ट करना था आपत्ति की बात नहीं है विषय थोड़ा स्पष्ट हो जाए इसलिए चर्चा करनी आवश्यक है आत्मा परमात्मा दोनों का भिन्नता अद्वैत नहीं है एक ही नहीं है वो अनेक हैं धन्यवाद एक आचार्य जी बासठवें सूत्र में जो जड़ से भिन्नता दिखा रहे हैं वो आत, आत्मा की ही भिन्नता है जड़ से। आ, की ब्रह्म परमात्मा की ठीक है और अड़सठवा सूत्र है जो विमुक्ति प्रशंसा मंदा नाम इसमें मुक्ति की प्रशंसा मंद बुद्धि वालों के लिए की जाती है की वो आनंद स्वरूप है तो जो आनंद के रूप में आनंद के रूप में। मुक्ति की प्रशंसा तो सबके लिए होगी लेकिन आनंद, वो रूप आनंद रूप है, रूप है। आनंद वहाँ पर बहुत होता है इस रूप में जो प्रशंसा की जाती है वो तो ईश्वर के जो आनंद स्वरूप की चर्चा वेद मंत्रों में की गई है तो फिर उसका वो किसके लिए होंगे मंत्र स्वर्य से सबके लिए है सबके लिए है आनंद वहां होता ही है आनंद का निषेध नहीं किया जा रहा है आनंद का निषेध नहीं है लेकिन मुक्ति को क्या लक्ष्य बना करके व्यक्ति जा रहा है इसमें भेद है अलग अलग लक्ष्य बना करके जाते हैं चिकित्सालय हम क्या लक्ष्य बना के जाते हैं बीमारी से ठीक होने के लिए या किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए केवल रोग मुक्ति के लिए इस तरह से कोई दृष्टि अलग अलग रखे कोई दृष्टि अलग अलग रखे कोई कहे कि मैं इस जगह घूमने जा रहा हूं कोई पर्यटन स्थल है या कोई होटल है इत्यादि तो किस लिए जा रहे हैं तो उसमें अलग अलग हो सकता है कोई कहेगा मैं वहां जाकर के खूब खुश होऊंगा इंजॉय करूंगा सुख लूंगा कोई कह सकता है कि यहां बहुत तनाव है कुछ दिन अलग जाना चाहता हूं इस झंझट से दूर रहना चाहता हूं दुख से दूर होना चाहता हूं वो भी एक हो सकता है किसी के दोनों लक्ष्य हो सकते जगह एक ही है साधन वहां एक ही है सब चीजें हैं पर दृष्टिभेद होता है केवल उतना ही है इससे मुक्ति में आनंद नहीं होता ये नहीं कथन करते हैं आनंद तो होता है वहाँ पर आनंद की विद्या मानता है मान रहे जब ये वाक्य आता है कि ईश्वर का जिसका स्वरूप ही केवल सुख है तो मतलब कि ईश्वर का स्वरूप जो आनंद है वो मुख्य है बाकी सब गौण है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है की आनंद ही उसका मुख्य मुख्य तो उसका चेतनता है ज्ञान है आनंद भी एक मुख्य गुण है आनंद भी मुख्य गुण है ठीक है धन्यवाद आचार्य और कोई बोलिए पहले से हाथ खड़ा कीजिए करिए और कोई है वो अभी से पहले कर दें हाथ खड़ा सूत्र तिरसठ में भावार्थ में लिखा है यदि जड़ चेतन में एकता होती तो घटपट आदि में भी एकता होती क्योंकि घटपट आदि आत्मा तो तो भिन्न है घटपट से क्या है? मतलब है घट मतलब घड़ा जी पट पट मतलब कपड़ा पट होता है ना पटल पटल भी बोलते हैं पट बोलते हैं कान का पर्दा होता है ना इसको भी कर्ण पटह है बोलते हैं पट बोलते हैं ये परिभाषिक ऐसे ही मतलब बहुत प्रयोग होते हैं कई जने कहते हैं कि दर्शनों में क्या बस घटपट घटपट होती रहती है उदाहरण जो भी आएंगे कभी घटका आएगा कभी पटका आएगा गटपट घटपट गट घटपट गट घटपट दर्शनों में क्या चलता है बस गटपट घटपट गट ऐसा चलता है ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण यानी जहां भी लेते हैं घड़े का इसमें भी कई बार आ चुका है घटवत और पटवत भी कर सकते हैं वो शुरू में आया था स्वाभाविक वाले में पट के समान और बीजांकुर के समान बीच के समान और भी घटपट बहुत आते रहते हैं। ये घटपट है खटपट नहीं है घर में घट खटपट और दर्शन में घटपट ठीक है और बोलिए आगे चले ये जो सुख और दुख वाली बात है कि सुख प्राप्ति आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति आगे एक सूत्र आएगा अगर हम ये तुलना करें कि हमें सुख प्राप्ति की इच्छा तीव्र होती है या दुख निवृत्ति की इच्छा तीव्र होती है सोच के बोले सुख प्राप्ति के लिए हम अधिक भागदौड़ करते हैं या दुख निवृत्ति के लिए अधिक भागदौड़ करते हैं सुख प्राप्ति के लिए अधिक कष्ट झेलते हैं या दुख निवृत्ति के लिए अधिक कष्ट झेलते हैं सोचने की बात आगे एक सूत्र आएगा बड़ा मनोविज्ञान है ये अंतर है दर्शन का सिद्धांत एक सूत्र आएगा वहीं पर चर्चा करेंगे विस्तार से इस संदर्भ में वो भी देखने लायक है मोटे तौर पे तो यही लगेगा ना कि भाई सुख प्राप्ति के लिए दुनिया भाग रही है ठीक है सारी भाग दौड़ के इसलिए सुख प्राप्ति के लिए एक व्याख्या की जा सकती है लगता भी है हां भाई सुख के लिए भाग रहे हैं सुखी दिखाई देता है उसको पाना चाहते हैं और दूसरी तरफ देखें तो दुख निवृत्ति के लिए दुख निवृत्ति के लिए अब भोजन किस लिए करते हैं भूख <laughs> भूख का भी तो दुख होता है ना बड़ा दुख होता है जब भूख लगती है और एक दो दिन खाना नहीं मिले तो पता लगता है और भोजन से स्वाद भी आता है अच्छा भी लगता है वो जीव को सुख भी मिलता है खाने के बाद तृप्ति होती है ऊर्जा आती है ये सब विचारने तो की बात है कि कौन सा मुख्य है दोनों में से कौन सी मुख्यता है और वो यहां पर भी घटेगा अभी आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि दुख को हटाना मुख्य होता है सुख को पाना मुख्य नहीं होता है दोनों में तुलना करें तो वैसे दोनों मुख्य हैं, लेकिन दोनों में तुलना करें तो क्या स्वभाव है हमारा क्या मनोविज्ञान है यहां पर जन जन में देखेंगे तो वही बात यहां भी लगेगी मुक्ति के संदर्भ में भी ये की ये बात घटेगी मुक्ति में सुख है इसलिए उसको हम पाना चाहें ये तीव्रता रखें या इन कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी इसलिए तीव्रता रखें क्योंकि योग साधना में भी तो तपस्या होती है कष्ट होता है परिश्रम लगता है समय लगता है बहुत त्यागना भी होता है तो किस लिए सुख की प्राप्ति के लिए या दुख की निवृत्ति कौन सी प्रबलता होनी चाहिए तो ठीक है विचार कीजिए और वो चर्चा करेंगे आगे वहां पर आगे चलें तो उनहत्तरवां सूत्र मन के बारे में थोड़ी बात उठा रहे हैं कि मन एकदेशी है या व्यापक है और हृदय मुनि जी चले गए मुनि जी चले गए हो डॉक्टर साहब आ, वो बहुत चर्चा करते थे समष्टि मन व्यष्टि मन कौन सा मन तो मन विभू है या नहीं है व्यापक है या एकदेशी है मन वो एक चर्चा यहाँ पर सूत्र बोलिए उनत्तरवा न्यापकत्व मनस करण वा वास्यादिवत चक्षुराधिवक्त चक्षुरा तो पहले तो इन्होंने एक वक्तव्य दिया प्रतिज्ञा की न व्यापकत्व मन सह मन का व्यापकत्व नहीं है मन व्यापक नहीं होता है फैलावा नहीं होता है अर्थात मन एकदेशी होता है अणुरूप होता है छोटा सा होता है फैलाव नहीं है मन का शरीर जितना भी नहीं है संवेदनाएं सब जगह होती हैं, उसकी वृत्तियां सब जगह हैं, यह ठीक है तंत्र फैला हुआ है लेकिन स्वयं मन अपने आप में व्यापक नहीं है अनुरूप है तो करना व्यापकत्व मन सह मन का व्यापकत्व नहीं है क्यों नहीं है तो उसके लिए दो हेतु दे रहे हैं और दोनों हेतुओं का एक एक अलग अलग उदाहरण भी रहे हैं तो पहला हेतु दिया करणत्वाद करण होने से करण का मतलब उपकरण उपकरण होते हैं ना स्टूमेंट स्टूमेंट ही बोलेंगे ना साधन जैसे चिमटा जैसे चम्मच जैसे पलटा संडासी ठीक है तो कर्णत्वा तो मन व्यापक नहीं है क्योंकि वो करण है किसके समान बात कुलाड़ी आदि के समान कुलाड़ी भी एक करण है तो ये इन्होंने अनुमान से एक लक्षण देखा चूंकि ये करण है अब व्याप्ति क्या बन रही है यहां पर जो जो करण होता है वह वह व्यापक नहीं होता क्या व्याप्ति बना ली जो जो करण होता है वो वो व्यापक नहीं होता है जितने भी कर्ण है वो व्यापक नहीं है एक देशी है वो और यूं भी कह दें कि जो जो व्यापक नहीं होता वो वो वो वो कर्ण होता है कर सकते हैं सोच के बोला हाँ हाँ नहीं? नहीं होगा इन्होंने कहा कि जो जो जो करण होता है वो व्यापक नहीं होता है जो करण नहीं होता जो करण होता है वो व्यापक नहीं होता है तो हम यू कहते हैं जो व्यापक नहीं होता है वो करण होता है क्यों नहीं क्या इसमें व्यविचार कहाँ दिख रहा है आपको आत्मा आत्मा व्यापक नहीं है लेकिन व्यापक नहीं है इसके लिए इसका मतलब वो करण हो जाए ऐसा नहीं कैसी व्याप्ति है ये विषम व्याप्ति है एक तरफा व्याप्ति है जो जो करण होता है वह वह एक होता है व्यापक नहीं होता है लेकिन जो जो एक होता है व्यापक नहीं होता है वो वो कर्ण ऐसा नहीं कह सकते तो मन व्यापक नहीं है ये प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि वो उसमें करणत्व है साधनत्व है और उदाहरण दिया वास्पत ये पंचावय का प्रयोग है उसमें से तीन का है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीन चीजें प्रस्तुत किए यहां पर उपनय निगमन तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कुल्हाड़ी आदि होते हैं ऐसे ही मन है तो कुल्हाड़ी आदि के समान होने से मन व्यापक नहीं है ये उपनय निगमन भी कर दिया ये पंचाव्य हो गए न्याय दर्शन वाले अनुमान के तो न व्यापकत्व मन सह कर्णत्वात वास्वाद अब इसमें एक दूसरा हेतु और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रतिज्ञा वही है न व्यापकत्व मन की व्यापकता नहीं है हेतु इंद्रियत्वात् इंद्रियत्व होने से मन का मन एक इंद्रिय है किसके समान चक्षुरादिवत चक्षु आदि के समान नेत्र आदि के समान तो जो जो इंद्रिय होती है वह वह व्यापक नहीं होती है जो जो इंद्रिय होती है वह वे व्यापक नहीं होती है ये व्याप्ति है यहां पर और पलट दें तो जो जो व्यापक नहीं होती है वह वह इंद्रिय होती है नहीं बनेगा विचार मिलेगा इसका कुछ चीजें व्यापक नहीं है लेकिन फिर भी इंद्रिय नहीं है जैसे करण के संदर्भ में था तो प्रतिज्ञा मनसह व्यापक मनस व्यापकत्वम ना हेतु इंद्रियत्व उदाहरण चक्षुरादिवत तो मन एकदेशी है ये इनका सिद्धांत हो गया अगला सूत्र और कारण बता रहे हैं, क्यों वो एकदेशी है विभू क्यों नहीं है व्यापक क्यों नहीं है सत्तरवा सूत्र बोलिए सक्रिय गतिश्रुते है मन के सक्रिय होने से वो क्रिया वाला है सक्रिय है क्रिया वाला है गतिश्रुते उसकी गति की श्रुति मिलती है शब्द शास्त्र में उसकी गति को बताया गया है वो गति वाला है तो जो जो गति वाला होता है वो व्यापक में विभु नहीं हो सकता वो एकदेशी ही, ही होगा जो सक्रिय है वो एक होगा ठीक है तो जो जो सक्रिय होता है वह वह एक देशी होता है वह वह व्यापक नहीं होता व्याप्ति बना ले जो जो सक्रिय होता है वह वह व्यापक नहीं होता यानी एक देशी होता है स्वीकारे स्वीकार्य नहीं स्वीकार्य है नहीं कौन बोल रहा है हाँ बोलो जो जो सक्रिय होता है वह वह व्यापक नहीं होता यह व्याप्ति ठीक है या नहीं है आपने जो दिया व्याप्ति को फलट करके और खंडन कर रहे हो आप कि जो जो व्यापक नहीं होता है वह वह सक्रिय होता है ऐसी व्याप्ति कहां है ज्ञान दे व्याप्ति का आप जो उदाहरण दे रहे हो विपरीत उदाहरण दे गए हाँ मैं यू कहता कि जो जो एक होता है वह वह सक्रिय होता है क्रिया वाला होता है तब आप कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा आत्मा को इन्होंने एकदेशी माना अणु माना अणुस्वरूप माना व्यापक नहीं है और निष्क्रिय भी माना है वहां आप कह सकते थे कि ये व्याप्ति नहीं बनेगी लेकिन ये व्याप्ति फिर से बोलिए जो जो सक्रिय होता है वह, वह वह व्यापक नहीं होता यानी एक होता है इसका वे विचार कहीं दिखता है कोई कंडन? नहीं मिलता ये व्याप्ति तो बन जाएगी अब उलट के बोल दें तो जो जो व्यापक नहीं होता है वह वह सक्रिय होता है अब यह नहीं कह सकते स्वयं सक्रिय होना दूसरे के द्वारा गति देना ये दो अलग अलग गतियां होती हैं गतिश्रुत है गति थे, मन की गति सुनी जाती है कि मन इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तेजी से जाता है दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम यज्जाग्रतो दूर उदय थी दैव तदुसुप्त तथा इत्यादि विषय दूर दूर जाते हैं और वैसे भी मन अंदर भी जो गति होती है वो भी गति मानी जाती है तंत्रिका तंत्र की जो गति है उसको भी लेके कथन करते हैं हमारे जो संवेग जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने बहुत तेजी से जाते हैं और यहां अभिप्राय मुख्य है एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाते हैं तब मनो जबो देह मुबती देहात मन के वेग से मन की सहायता से वो तो मन वाहन सूक्ष्म शरीर का भाग है मन और उसके माध्यम से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है अचेतनम क्रिया वच्च मनश्चेत पर मन अचेतन है लेकिन क्रिया वाला है और जो चेताने वाला है आत्मा वो चेतन है लेकिन क्रिया रहित है तो सक्रियवाद गतिश्रुत है इसलिए भी आत्मा व्यापक नहीं है एक देशीय मन हाँ क्षमा कीजिए मन मन की गतिश्रुति है इसलिए वो गतिश्रुति होने से वो सक्रिय है और इसलिए वो व्यापक नहीं है अच्छा बोले मन अणु है व्यापक नहीं है तो उसका फिर कोई टुकड़ा भी नहीं होता होगा तो बहुत छोटा है उसके लिए अगला सूत्र इकहत्तरवा बोलिए निर्भागत्वम तद योगात घटाधिवत बोले इस मन का निर्भागत्व नहीं है या घटादिवत पटवत आपके लिखा हुआ है किसी के पाठ पाठभेद एक ही बात है दोनों पे घटे न निर्भागत्व मन का निर्भागत्व नहीं है यानी भागत्व है भाग कहते हैं अंश को टुकड़े को जो अवय सही तो होता है जिसके अवयव होते हैं उसको उसको कहते हैं कि इसमें भागत्व है निर्भागत्व का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जिसमें अवयव नहीं है जो अनेक अवयवों से मिलकर नहीं बनाए बस एक ही है वो वो तो नित्य चीज ही होगी जैसे सत्वरस्तम जैसे आत्मा जैसे परमात्मा तो बोले मन का निर्भागत्व नहीं है कि मन का और कोई विभाजन नहीं हो सकता हो ऐसा नहीं है मन का भी विभाजन हो सकता है मन भी अनेक अवयवों से मिलकर बना है तो न निर्भागत्व तो मनस है मन का निर्भागत्व तो नहीं है मन से अनुभति ऊपर से लेंगे कैसे तो तद योगात उस भाग के योग से जो उसके अवयव हैं उनके योग से उसकी उत्पत्ति होती है कैसे घटाधिवत घटा के समान घड़े का भी निर्भागत्व नहीं है घड़े में अवयव न हो ऐसा नहीं है घड़े में भी अवयव है मिट्टी के कण अलग अलग रहते हैं अनेक कण मिलकर के एक घड़ा बनता है अवयवों से तो तद उन अवयवों के योग से भाग के योग से घट जैसे बनता है ऐसे ही अवयवों के योग से मन बनता है त्रिगुणों के सत्वर स्तंभ के योग से बनता है तो मन सवयव है कितना भी छोटा है अणुस्वरूप है लेकिन सवयव है अर्थात वो निर्मित हुआ है जो जो सवयव होता है वह वह निर्मित ही होता है और क्या व्याप्ति बना सकते हैं जो जो सवयव होता है वह वह जो जो सावयव होता है वह वह अनित्य होता है जो जो सवयव होता है वह वह कारण वाला होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है जो जो सवयव होता है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ हुआ होता है जो जो सवयव होता है उसका कभी ना कभी नाश होता है इससे जुड़ी हुई बातें हैं। सवयव कहते ही क्या क्या बातें आ गई इसकी उत्पत्ति होती है इसका नाश होता है ये अनेकते है उसका कोई उपादान कारण है उसके घटक हैं कुछ ये सारी बातें आ जाती तो ये मन की रचना बताई जा रही है कि मन निरवय नहीं है सवयव है ये सूक्ष्म इंद्रिय वाले मन की बात चल रही है ये गोलक बुद्धि वाले उसकी बात नहीं है तो न निर्भागत तद योगात घटाधिवत हो गया तो इससे पता लगा कि आ, मन अनित्य है हमेशा नहीं रहेगा हमेशा नहीं रहेगा मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे तब तक रहेगा सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ से लेके अंत तक रहेगा लेकिन सदा नहीं रहेगा सदा नहीं रहेगा मुक्ति में नहीं रहेगा छूट जाएगा उससे पहले ऐसी और चीजें भी हैं। आचार्य जी जब एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो मन ये साथ जाएगा यही वाला मन सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर उस तो सूक्ष्म शरीर का एक कटक ये भी है ठीक है जो सत्रह अठारह तत्व तो मानते हैं उनके साथ साथ आत्मा जाती है तो साथ में मन भी होता है बिल्कुल जाती है ठीक है आगे देखिए तो मन तो अनित्य से तो हुआ अब आगे कहते हैं बहदर और सूत्र बोलिए प्रकृति पुरुष यो सर्वम अनित्यम प्रकृति और पुरुष प्रकृति मतलब सत्वर स्तंभ की जो साम्यावस्था है सत्वर स्तम्भ के जो कण हैं जितने भी सत्व के कण हैं जितने के बीरज के कण हैं जितने भी तम के कण हैं वो सारे के सारे वो प्रकृति नाम से कहे गए एक तो उसको छोड़कर और एक पुरुष को छोड़ के पुरुष मतलब यहां जीवात्मा परमात्मा दोनों पुरुष आ जाएंगे इनको छोड़ करके अन्य जो कुछ भी है इस संसार में सर्वम अनित्यम सब कुछ अनित्य है इसको छोड़ के जो भी कुछ है वो अनित्य है अर्थात इनको छोड़कर के बाकी सारा उत्पन्न होता है इनको छोड़कर के बाकी सारा सावयव है ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जो नित्य हैं। उत्पन्न नहीं होती हैं। इनका कोई कारण नहीं होता है ये सावयव नहीं है इसलिए ये नित्य है तो प्रकृति पुरुष हो अन्यत सर्वम अनित्यम कुछ भी हो हमें पानी लगता है पानी भाप बन जाता है बर्फ बन जाता है फिर ये बदलता रहता है लेकिन नष्ट तो नहीं होता ये भी नष्ट होने वाला है अभी नहीं है। अभी तो चल रहा है लेकिन इसका विघटन हो जाएगा प्रयोगशाला में भी विघटन कर दिया जाता है टू ओ उसका जो संगठन है रासायनिक संगठन उसको तोड़ा जा सकता है और बनाया भी जा सकता है सावयव है वो और कुछ धातुएं जो हम कहते हैं कि भई ये तो हमेशा ऐसी ही बनी रहती हैं जैसे कि सोना और ना उसमें जंग लगता है दूसरों से ना ऑक्साइड बनता है ना सल्फाई सल्फर से जुड़ता है ऐसे कुछ चीजों से होता है लेकिन वो स्थिर रहता है लोहा तो जंग खा जाता है कमजोर हो जाता है सोना तो नहीं होता ऐसे कुछ चीजें होती हैं लगता है कि बहुत बनी रहेंगी लेकिन वो सब भी नष्ट होने वाली है कोई शीघ्र नष्ट होती है कोई देरी से होती है कोई पूरी सृष्टि तक चलती रहती है अंत में नष्ट होती है लेकिन नष्ट तो होने वाली है वो ये तीन ही चीजें ऐसी ईश्वर जीव प्रकृति बाकी तो सब के सब नष्ट होने वाले सर्वम अनित्यम मन भी अनित्य तो ऐसे में हमारे को जब वेद मंत्र हम देखते हैं हृत प्रतिष्ठम यदचिरम जविष्टम और तदमृतम प्रजा ज, अजीरम वो बूढ़ा नहीं होता और अमृतम है मरण को प्राप्त नहीं होता वो ये सापेक्ष कथन है अंततः तो मन भी नष्ट होगा क्योंकि उत्पन्न होता है वो ऐसे वो लंबा चलता रहेगा करोड़ों अरबों वर्ष तक चलता रहेगा बूढ़ा नहीं होगा शरीर बूढ़ा होगा मन बूढ़ा नहीं होगा उसमें क्षीणता नहीं आती है अजीर है बुढ़ापा नहीं आता वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा कार्य रहेगा लेकिन फिर भी एक दिन उसका नष्ट होगा प्रलय के समय तो नष्ट होगा ही वो तो प्रकृति पुरुष अन्यत सर्वम अनित्यम सब कुछ अनित्य है किसी को भी नित्य कह ही नहीं सकते हम चाहे वैज्ञानिक किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाला है नित्य है यदि इन तीन से भिन्न है वो तो वो भी विभाज्य है खंडनीय है वो नष्ट हो जाएगा वो कभी ना कभी नष्ट होगा हो गया आगे देखिए तेहत्तरवा सूत्र तो ये जो अनित्य पदार्थ पीछे बताए गए थे ये इसलिए अनित्य हैं कि इनके सबके भाग होते हैं सवयव होते हैं इनके अवयव होते हैं टुकड़े होते हैं घटकों से मिलकर बने होते हैं इसलिए ये अनित्य होते हैं और इससे अन्य, अन्य जो चीजें हैं यानी मूल प्रकृति और पुरुष उनकी क्या स्थिति है तो उसको तेहत्तरवें में बताते हैं न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते है न भाग लाभ ये जो मूल प्रकृति है और पुरुष है आत्मा और परमात्मा इनके भाग का लाभ नहीं होता भाग की प्राप्ति नहीं होती कहीं भी भाग मतलब अवयव अंश उसके भाग की प्राप्ति ही नहीं होती कहीं मिलता ही नहीं है उपलब्धि नहीं होता है होता ही नहीं है शिवात्मा <imitra -advata -tima> को भी परमात्मा का जो अंश कहा जाता है वो अंश टूट के अंश बनता ही नहीं है उसका परमात्मा का टुकड़ा ही नहीं हो सकता इनका भाग नहीं मिलता कोई टुकड़ा ही नहीं होता हम हिस्सा बोलते हैं ना जैसे भाग को इसमें मेरा कितना भाग है कुछ कमाई हुई मेरा कितना भाग है परिवार में बंटवारा हो रहा है मेरा भाग नहीं मिला मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला मेरा अंश नहीं मिला तो वो एक अवेयर होता है ना कुछ ना कुछ पूरे की अपेक्षा से एक छोटा भाग होता है तो न भाग लाभ हो इनका भाग का लाभ यानी प्राप्ति उपलब्धि नहीं होती है किन की भोगिनो दो शब्द भोगी मतलब तो यहाँ पर जो भोग करता है यानी आत्मा और जिसमें भोग होता है यानी प्रकृति मूल प्रकृति इन दोनों का यहां पर ग्रहण किया और परोक्ष रूप से हम ले सकते हैं जो भोग करवाता है भोग की व्यवस्था करता है वो परमात्मा तो भोगिना भोगी की न भाग लाभ है उसके कोई अव्यव नहीं होते क्यों निर्भागत्व श्रुते उसके निर्भाग की श्रुति है कि भाग रहित है इसकी श्रुति है शब्द प्रमाण मिलता है हमारे निर्भागत्व की श्रुति है तो न भाग लाभ हो गोग नो निर्भागत्व श्रुति एक प्रश्न बार बार आता रहता है नए व्यक्तियों में कि ये सृष्टि बनी है बोले परमात्मा को किसने बनाया होगा फिर परमात्मा ने इसको बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया वो भी तो किसी उसको भी तो किसी ने बनाया होगा आत्मा को किसने बनाया तो बनाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वो निरवय है जो जो चीज बनती है वो सवयव ही होती है ये व्याप्ति बना सकते हैं जो जो वस्तु भाग युक्त तो होती है यानी सवयव होती है वह है वह अनित्य होती है इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा कोई भी अभिचार नहीं मिलेगा नियत व्याप्ति जो जो चीज सावयव है वह वह बनी होती है और इसके विपरीत भी कर सकते हैं इसमें उभय व्याप्ति कर सकते हैं सम व्याप्ति, जो जो चीज उत्पन्न होती है वह वह सवयव होती है पक्का हम इन दोनों पर न भी जोड़ करके दो व्याप्तियां और बना सकते हैं जो जो वस्तु सवयव होती है वह वह उत्पन्न होती है अब इसकी जगह जो वस्तु सवयव नहीं होती वो उत्पन्न भी नहीं होती नकार लगा दिया दोनों एक नई व्याप्ति अलग तरह से ये भी पूरी अटल है और इधर हमने दूसरी बनाई थी कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह सवयव होता है अब दोनों जगह ना लगा दो जो जो उत्पन्न नहीं होता वह वह सवयव नहीं होता यह भी घटेगा अनवय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति और दोनों ही सम हैं। यानी चार और चार व्याप्ति बोली है इसमें वो चारों ऐसी हैं कि जिसमें कोई व्यविचार नहीं मिलेगा कोई अपवाद नहीं मिलेगा अटल है बिल्कुल एक भी अपवाद नहीं मिलेगा यदि सवयवत्व है तो उत्पत्ति हुई है अवश्य एकदम निश्चय कर सकते हैं उत्पत्ति हो रही है तो बिल्कुल निश्चय कर सकते हैं कि इसमें ये सवयव है उत्पत्ति नहीं हो रही है कभी उत्पत्ति नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि निरवयव है और कोई वस्तु निरवय है तो हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है बिल्कुल अटल है ये सब व्याप्तियां हैं कि जहां जहां हेतु देते हैं प्रतिज्ञा के बाद वहां व्याप्ति होती है कुछ ना कुछ नियम होता है साहचर्य का नियम होता है अभ्यभिचरित नियम होता है नियत संबंध होता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो ना भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते इनके निर्भागत्व की श्रुति होती है इसलिए हो गया आगे देखिए अब मुक्या मुक्ति ये है मुक्ति क्या है और मुक्ति क्या नहीं है ये प्रसंग चल रहा है और खासतौर से ये बताएंगे कि ये मुक्ति नहीं है ये मुक्ति नहीं है वो नेति नेति से भी विवेक की प्राप्ति बताई थी पीछे तत्वाभ्यास नेति नेति ये नहीं है ये नहीं वो परमात्मा के संदर्भ में घट जाता है कि परमात्मा क्या है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मुक्ति क्या है? इसको समझने के लिए बता रहे हैं मुक्ति क्या नहीं है अब कई सूत्र लगातार मुक्ति के बारे में ही चलेंगे कि ये भी मुक्ति नहीं है मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है मुक्ति में ये भी नहीं होता है जो जो उस समय की मान्यताए चलती होंगी लोगों में मन में विचार आते होंगे उनके बारे में इस पर कहने ये भी मुक्ति नहीं है मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है तो उसमें ये पहला सूत्र है चौहत्तरवां सूत्र बोलिए न आनंद अभिव्यक्ति ही मुक्ति ही निर्धर्म आत्मा के अपने आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना ये मुक्ति है तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है पीछे जो आया था नहीं कस्य आनंद चिद रूप एक ऐसा है जिसमें आनंद और चिद रूप दोनों नहीं है ये चेतन है लेकिन आनंद नहीं है उस प्रसंग में भी इस तरह का भाव रखा था तो न्याय दर्शन में भी आता है कि आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है कि आनंद छुपा हुआ पड़ा है अंदर आत्मा में और मुक्ति प्राप्ति हुई तो उसी का ही आनंद अभिव्यक्त हो गया वहां बहुत चर्चा चलाई है कि अगर आनंद का ही आत्मा का ही गुण है तो यहां क्यों नहीं अभिव्यक्त हो जाता उसमें कारण बताए कारण बताए तो उसका खंडन किया नहीं ऐसा नहीं वही सिद्धांत इनका भी है न आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति मुक्ति आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है अपने अंदर आनंद था और वो प्रकट हो गया ये स्पष्ट कथन है क्यों हेतु दिया निर्धर्मक्योंकि आनंद आत्मा का धर्म ही नहीं है आनंद गुण आत्मा का धर्म ही नहीं है कोई बात है नहीं कश्य आनंद चित्रूपत्व आनंद उसका खुद का धर्म है ही नहीं आनंद से रहित है इसीलिए आनंद को पाना चाहता है इसीलिए प्रयत्नशील रहता है प्रकृति का सुख लेता है परमात्मा के आनंद के लिए प्रयत्न करता है तो न आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति निर्धर्मकवा ठीक है अगला फिर कहना यह भी मुक्ति नहीं है मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है मुक्ति के अनुभवत्ति नीचे ले लेंगे बोलिए ना विशेष गुण उच्छित ही तत्वत आत्मा के किसी विशेष गुण की उच्छित्ती हो जाए वो हट जाए इसे मुक्ति कहते हैं ये भी मुक्ति नहीं है। आत्मा का आनंद गुण प्रकट हो जाए ये भी मुक्ति नहीं है और आत्मा का कोई गुण उससे हट जाए उच्छित्ती हो जाए कट जाए छिन छिन्न भिन्न हो जाए अलग हो जाए ये भी आत्मा की मुक्ति नहीं है क्योंकि आत्मा में ऐसा गुण ही नहीं होता जो कि उससे हट जाए उसके जो अपने धर्म है वो स्वाभाविक हैं, जब तक आत्मा है तब तक रहेगा जब तक मतलब नित्य है वो तो सदा रहने वाला है तो वो धर्म सदा ही रहेंगे क्योंकि मन में आता है कि भाई अविद्या है अविद्या हट गई तो आदमी आत्मा हो जाता है अविवेक हट गया तो मुक्त हो जाता है तो ये अधर्म और अविवेक हटाना इसकी उच्छी हुई ना हट गया ना वो आत्मा से तो वो मुक्त हो जाएगा ऐसी प्रस्तुति भी होती है आत्मा के साथ अविवेक जुड़ा हुआ है आत्मा में अविवेक आ गया है अविद्या आ गई है इसलिए बंधन है तो अविवेक और अविद्या किसका धर्म हुआ आत्मा का और उसको हटा दो तो मुक्त हो जाओगे और कुछ नहीं करना है अविवेक हटा दिया और मुक्ति हो जाएगी तो जब ये कथन किए जाते हैं तो कई बार मन में ये भाव बनता है कि आत्मा का ये अविद्या या धर्म था अज्ञान अविवेक और वो हट गया है तो कह रहे हैं न विशेष गुणों चिति कोई विशेष गुण हट जाता हो उसको मुक्ति कहें ये नहीं है मुक्ति इसी तरह बहुत प्रश्न उठता रहता है पहले भी चर्चा हुई कुछ कि राग और द्वेष बंधन का कारण है हमारे और आत्मा के लक्षणों में राग और द्वेष भी बता रखे हैं, इच्छा द्वेश राग और द्वेष भी बता रखें तो बोले मुक्ति में तो राग और द्वेश हट जाते होंगे राग और द्वेष का हट जाना यही मुक्ति है क्योंकि तो राग विराग और योग है सृष्टि राग और विराग का योग तो सृष्टि है और राग और विराग का वियोग हो जाए तो मुक्ति है सृष्टि का विपरीत क्या होगा मुक्ति होगा आत्मा का कोई गुण तो हटता नहीं है राग और द्वेष ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। क्या मुक्ति में ये हट जाएंगे नहीं हटेंगे मुक्ति में भी रहेंगे फिर लोग कहते हैं फिर ऐसी क्या मुक्ति हुई राग द्वेष के रहते भी मुक्ति हो जाएगी राग द्वेष को तो सब हटाने की बात करते हैं अविद्यायुक्त तो राग और द्वेश हटेगा विद्यायुक्त तो राग और द्वेष आएगा तो मुक्ति होगी राग और द्वेष तो आत्मा का स्वभाव है मुक्ति क्यों चाह रहा है वो ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए इच्छा है ना उसकी राग है ना लेकिन यह युक्त है किसी तरह से दुख नहीं चाह रहा है ये द्वेष है उसका अप्रीति है लेकिन युक्त है दुख को तो छोड़ना ही है तो आत्मा का जो स्वाभाविक है कि ये राग द्वेश ये प्रीति अप्रीति ये तो आत्मा के स्वभाव में हर जगह रहेंगे हां वो निमित्त आलंबन के कारण से प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं ये चलता रहेगा हम चलते जा रहे हैं और कीचड़ आ गया तो उस समय हम कीचड़ से हम अलग रहना चाहते हैं और जिस समय साफ सुथरी जगह है वहां पर उसकीचड़ को हटाने की भावना उभरेगी थोड़ ना आवश्यकता ही नहीं है वहां पर जहां जैसी दिक्कत आती है वहां उससे संबंधित अप्रीति होगी जहां जो आलम बनाया, उसको हिसाब से पाने की इच्छा करेगी तो मुक्ति में ऐसा कुछ होता ही नहीं है किससे बचना चाहेगा मुक्ति में दुखा ही नहीं वहां पर इसलिए वहां पर अप्रीति या द्वेष उभरेगा नहीं क्योंकि निमित्त नहीं है आलंबन नहीं है जो वो चाहता था वो स्थिति है वहां पर दुख रहित स्थिति है तो आत्मा का जो स्वभाव है द्वेष या अप्रीति वो तो रहेगा लेकिन वो प्रसुप्त रहेगा अनुधुत रहेगा आलंबन ना होने से निमित्त न होने से और इसी तरह से प्रीति या राग वो भी नहीं रहेगा क्योंकि उसको आनंद तो मिल ही रहा है प्राप्त है जो चीज प्राप्त हो गई है उसको पाने की इच्छा नहीं होती वो तो पा ही रहा है पूरा हम नल खोल के पानी पी रहे हो तब तो फिर नल खोलने की इच्छा थोड़ा ना करती है नल खुला हुआ है पानी पी रहे हैं, नहा रहे हाँ बंद हो तो इच्छा हो सकती है कि खोल दें नहा लें, पानी पी लें वो तो चल रहा है ऐसे परमात्मा का आनंद मिल रहा है भोग रहा है सतत तो वहां अब नहीं और इसी तरह और चीजों के लिए अन्य जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है वो होती रहेगी वो देखता रहेगा परमात्मा की सहायता से होता रहेगा लेकिन जैसे संसार में राग और द्वेष होते हैं वो वहां मूल स्वाभाविक शक्ति आत्मा की वहां भी नहीं हटेगी जो सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में मृषि दयानंद ने सत्याग प्रकाश में लिखा था कि तो सूक्ष्म शरीर के दो भेद एक भौतिक एक अभौतिक अभौतिक वो आत्मा स्वयं है और ये मुक्ति में भी यथावत रहता है तो आत्मा का जो भी अपने धर्म स्वभाव है वो मुक्ति में यथावत रहते हैं बने रहते हैं उभरे ना उभरे वो एक अलग विषय लेकिन अपने आप रहेंगे देख कोई ये सोचे कि आत्मा के ये कुछ धर्म है ये खराब चीजें ये हट जाएंगी तो मुक्ति हो जाएगी बोले ये भी मुक्ति नहीं है मुक्ति में कुछ हटता नहीं है आत्मा का जो अपना है वो कुछ नहीं हटता है और जो अविद्या अविवेक हटता है तो अविद्या अविवेक का आश्रय कौन है मन है वो तो अंतकरण है उसका आश्रय तो वो हट जाता है विवेक अविद्या का आश्रय आत्मा नहीं है संस्कारों का आश्रय आत्मा नहीं है मन है वो हट जाता है वो हमें नहीं चाहिए वो तो हटेगा लेकिन वो तो आत्मा का धर्म ही नहीं है जो हटेगा वो आत्मा का धर्म नहीं है उनका हटना तो जरूरी है लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो नहीं हटता है इसलिए कहा न विशेष गुणों छित्ती ही तत्व किसी विशेष गुण का आत्मा के विशेष गुण का हटना मुक्ति है ऐसा कोई कहे तो बोले यह भी ठीक नहीं है आत्मा तो जैसा है वैसा रहेगा वैसा का वैसा मुक्ति में रहेगा बंधन में भी वैसा ही है अपने उसके गुण थर्म सारे के सारे यहां भी हैं और वहां भी रहने वाले हो गया निषेध करते जा रहे हैं देखो हर इसमें अगले सूत्र में फिर निषेध कर रहे हैं। ये भी मुक्ति नहीं है छेहतरवा सूत्र बोलिए न विशेष गति ही आत्मा की कोई विशेष गति हो उसको हम कहें कि मुक्ति है बोले ये भी नहीं है ना विशेष गति क्यों निष्क्रिय से निष्क्रिय है आत्मा तो स्वयं अपने आप में निष्क्रिय है उसकी कोई विशेष गति स्वयं की होती नहीं है अथवा किसी अवस्था विशेष में पहुंचाए वो भी कोई मुक्ति नहीं है तो ना गतिर न विशेष गतिर निष्क्रिय जो निष्क्रिय है उसकी कोई विशेष गति हो जाए और उसे मुक्ति कहें तो ये भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है और क्या नहीं है मुक्ति का स्वरूप अगला सूत्र सितत्तरवा बोलिए न आकार उपराग उत्ती आदि दोषात। आकार के उपराग की उच्छित्ती भी मुक्ति नहीं है आकार मतलब ये संसार उसका जो स्वरूप है प्राकृतिक पदार्थ आकार का उपराग उपराग मतलब उसके प्रति जो लगाव है उसको जो उपयोग करते हैं तो संसार जो ये दृश्य जगत है इसका उपराग राग इससे युक्त होना ये तो है आकार का उपराग और इसकी उच्छित हो जाना कि हम अब आकार को नहीं देख रहे नाम और रूप सब चले गए हैं ध्यान के अंदर समाधि के अंदर कोई आकार नहीं आ रहा है न शरीर का आकार न प्रकृति का आकार न पृथ्वी का न वृक्षों का न घर का कुछ भी आकार नहीं है रोटी सब्जी का किसी का भी कोई आकार स्मृति में नहीं आ रहा है तो आकार का जो उपराग है वो वहां पर ध्यान आदि में उच्छेद हो जाता है फट जाता है नहीं रहता निराकार परमात्मा में मन लगा लेते हैं निराकारात्मा में मन लग जाता है तो आकार के उपराग का हट जाना भी मुक्ति नहीं है इसे मुक्ति नहीं बोलते हैं कि मैंने सब आकारों को हटा दिया और यह मुक्ति हो गई है क्यों क्षणिकत्वादि दोषात् क्षणिकत्व तो उसमें भी है यह तो हटा है फिर आ जाएगा फिर हटाए फिर आएगा बार बार आएगा कुछ क्षण के लिए हटा दिया इसी तरह से जो अवस्था का संपादन करते हैं कि प्रलय अवस्था प्रलयावस्थावत सारे संसार को कार्य जगत को प्रलयवत बना लिया प्रलयवत कैसे जब अवस्था में सत्वरस्तम स्तंभ की साम्यवस्था होती है वो स्थिति बना ली मन में वैचारिक रूप से कि बस सत्वरस्तम कण बिखरे हुए पड़े हैं उनसे कोई चीज बनी नहीं है निर्मित कुछ भी नहीं है सवयव कुछ भी नहीं है सब बिखर गए कारण में विलीन हो गए जो जितने कार्य द्रव्य थे वो नष्ट हो गए यानी अपने कारण में विलीन हो गए सत्वरस्तम के रूप में विघटित हो गए बिखरे पड़े जैसे धूल यूं बिखरी पड़ी हो जैसे आंधी आती है धूल रहती है उसमें क्या आकार प्रकार होता कुछ भी नहीं ऐसे ही वो सत्वरस्तम बिखर गए बस कुछ भी नहीं है पृथ्वी भी बिखर गई सूर्य चंद्र तारे सब आकाश गंगा सबको नष्ट कर दिया वैचारिक रूप से सत्वर की स्थिति बना ली तो आकार का उपराग समाप्त हो गया स्वरूप रहा नहीं है अभी कोई चित्र नहीं कोई चित्र नहीं आकार का तो ये भी मुक्ति नहीं है क्षणिक है ये फिर आ जाएंगे इसी तरह से तीसरा बोल रहा हूं न्याय दर्शन में एक आता है कि राग का कारण क्या है देखा तन निमित्त स्तु अवयवी अभिमान राग का कारण क्या है कि हम अवयवी को देखते हैं अवयवी मतलब वो पूरे व्यक्ति को एक को इसलिए राग होता है और यदि उसको अवयव रूप में देख दें टुकड़े टुकड़े कर दें हड्डी मांस बाल ये सब अलग अलग कर दे तो राग नहीं होगा तो अवयव को देखते हैं तो राग नहीं होगा इसका मतलब है आकार को व्यक्ति को हमने हटा दिया पूरे आकार को हटा दिया लेकिन कब तक कब तक हटाएंगे इसको फिर आ जाएगा वो तो व्यवहार तो करेंगे ना कब तक ऐसे रखेंगे फिर आएगा वो तो दीर्घ स्थायी नहीं रहेगा वो कुछ समय के लिए स्थिति बनती है कुछ समय बनाई जा सकती है जब विशेष नियंत्रण करना हो हम राग से ग्रसित हो रहे हो तब सावय का है तनिमिष्ठ तस्तु तो अवयवी अभिमान है को छोड़ के अवयवों को पैर दृष्टि चली जाती है राख का वेग उतर जाता है आकर्षण हट जाता है तो फिर व्यवहार अभी अभी के रूप में हो सकता है होगा ही नहीं तो व्यवहार कैसे होगा तो ये भी ये स्थितियां भी मुक्ति नहीं है क्योंकि इनमें क्षणिका दोष है तो फिर कोई कहे कि नहीं मुक्ति का मतलब है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है सब हट जाता है मुक्त मतलब सब मुक्त बस सम्मान तो सब कुछ हट जाता है जो भी कुछ है सब हट जाता है कुछ नहीं सारे झंझट समाप्त सब कुछ हट जाता है तो देखिए अगला सूत्र सारी चीजें नष्ट हो जाएं, सब चीजें नष्ट हो गई और यही मुक्ति है तो कहा बोलिए ना सर्व उछिति अपुषार्थत्व आदि दोषार्थ सब कुछ का नाश हो जाना सबका सबका मतलब सब अन्यों का द्रव्यों का नाश हो जाना ये मुक्ति है तो पहले ये भी मुक्ति नहीं है क्योंकि यदि ऐसा हो तो अपुषार्थत्व का दोष आ जाएगा फिर तो प्रयोजनीय सिद्ध नहीं होगा अब सब कुछ नाश तो प्रलय में भी हो जाता है सब चीजें नष्ट हो जाती है तो वो तो मुक्ति नहीं कहलाती बंधन से तो तब भी छूट जाते हैं प्रलयावस्था में भी तो हम बंधन से रहित रहते हैं न स्थूल शरीर रहता है ना सूक्ष्म शरीर रहता है क्या वो मुक्ति है ऐसी कोई मुक्ति है जब सबकी उच्छित्ती हो जाए हट जाए है वो भी मुक्ति नहीं है न सर्वोच्छित क्योंकि अपुरुषार्थता आदि दो चाहे फिर तो पुरुष का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा और सब चीजें भी नष्ट हो जाएंगी जिस रूप में वो नहीं रहेंगी ऐसा होना ही क्या मुक्ति है बोले नहीं ऐसा होना मुक्ति नहीं हो। तो बोले चलो नष्ट नहीं होते हम यू कह लेंगे कि अगला सूत्र बोलिए एवं शून्य मी कोई कहे कि सब शून्य हो जाता है सब शून्य हो जाता है शून्य मतलब अभाव हो जाता है आत्मा भी नहीं रहेगा और भी नहीं रहेंगे बस अभाव हो गया ये मुक्ति है अरे ये भी मुक्ति नहीं है क्यों अपुरुषार्था दोष होता है प्रयोजन ही नहीं रहेगा किसके लिए करेगा पुरुषार्थ प्रयत्न भी व्यर्थ हो जाएगा प्रयोजन भी नहीं रहेगा करेगा क्यों कौन यत्न करेगा इसके लिए कृत की हानि और अकृत का अभ्यगम ये दोष आएगा कृत की हानि का विशेष रूप से तो एवं भी मुक्ति नहीं हो सकती ये भी मुक्ति नहीं है ये भी मुक्ति नहीं है ये भी मुक्ति नहीं है निषेध करते जा रहे हैं नेति नेति हाँ पूछिए ओम ये जो अवस्थाएं इसमें अभी बताई जा रही है ये समाधि की स्थिति में होती है ऐसी जैसे क्षणिक तत्व पर आ रहा है समाधि क्या राणिक तो मतलब जैसे कि मान लो कोई स्थिति बनी जैसे मैं प्रलय अवस्था का संपादन बोल रहा था एकाग्र अवस्था में बना सकते हैं समाधि के पहले भी बन जाती है वो एक वैचारिक स्थिति है केवल अवयवों को देखना ये भी एक वैचारिक स्थिति है लेकिन वो अधिक देर नहीं बनी रहेगी छूट जाती है उसको जब जिस जब तक हमने बना के रखी है रखी है फिर जैसे बाहर आएंगे देखेंगे करेंगे तो फिर कहा थोड़ा कह सकते सब प्रलय हो गया प्रलय अवस्था कहाँ जब सबको देख रहे हैं तो सब प्रलय अवस्था कहाँ है अभी व्यवहार कर रहे हैं लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं खा पी रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं भवन में जा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं ये सारा व्यवहार हो रहा है ना इस समय प्रलय अवस्था नहीं है तो रह भी नहीं सकती समाधि की बात नहीं है एकाग्र अवस्था में भी ऐसा अनुभव होता है उसका जितना अनुभव नहीं वो किया जाता है सब होता है अपने आप नहीं होता है सप्रयास होता है एक एक चीज को नष्ट करते चले जाते हैं, अपने शरीर को भी नष्ट कर देते हैं वैचारिक रूप से पृथ्वी को नष्ट कर दिया पैर वनस्पतियों को नष्ट कर दिया प्राणियों को नष्ट कर दिया शरीर को नष्ट कर दिया घर को नष्ट कर दिया तो अन्य सबको नष्ट कर दिया अपने को भी नष्ट कर दिया इंद्रियों को भी नष्ट कर दिया नष्ट मतलब कारण में विलीन कर दिया सत्वर स्तंभ में बिखर गया ये बस सावयव है ये सारे जितनी अनित्य चीजें हैं उनको सावय होने से बस अभी वो बिखेर दिया उसके विचार में कर सकते हैं ये स्थिति वैचारिक स्तर पर जो जीवात्मा उस समय कर रहा है वो मात्र अपने स्तर पर करता है बिल्कुल वास्तव में थोड़ा होता वास्तव में नहीं होता वास्तव में तो नहीं वास्तव में तो तत्व तो जैसा है वैसा ही है बाकी सबके लिए तो धरती है ही ना जो की तो वो सब खा रहे हैं पी रहे है चल रहे है फिर रहे हैं सब कुछ है वास्तव में तो वो खुद भी बैठा हुआ है और वास्तव में उसका खुद का भी शरीर है वो चला थोड़ा न गया है उसका लेकिन शरीर के होते हुए भी वैचारिक स्तर पर ये प्रलया अवस्था का संपादन करते हैं, एक प्रक्रिया है केवल वैचारिक है उठते ही वो फिर उसको शरीर दिखाई देगा उठेगा चलेगा फिरेगा सब कुछ है तो ऐसी स्थिति क्षणिकत्व से मतलब कुछ देर के लिए बनती है कुछ देर के लिए ही बनती है हर समय रह भी नहीं सकती न बनती है हमेशा नहीं बन सकती इतनी कम है बहुत कम काल है इसको मुक्ति नहीं कह सकते थोड़ी सी देर के लिए ठीक है बोलिए ओम प्रणाम आचार्य जी ये जो सूत्र 76 है तो इसमें लग रहा है कि आत्मा की अगर कोई विशेष गति हो जाए तब तो भी मुक्ति नहीं है लेकिन जब आत्मा जो है मुक्त हो जाता है और मुक्ति में जाता है तो वो तो अवाध रूप से गति करता ही रहता भले ही परमात्मा का सहायता उसे उपलब्ध है वहां खुद नहीं करता परमात्मा की सहायता से होती है वो अव्याहत गति और वो मुक्ति का स्वरूप नहीं है अपने आप में मुक्ति में ऐसा होता है ये अलग बात है लेकिन केवल गति की श्रुति केवल गति गति होगी भाई विशेष गति हो रही है उसकी इसी को मुक्ति कहेंगे जैसे रॉकेट छूटा और चलता चला जा रहा है मान लो ऐसे कोई गति बन गई कि बस वो जा रहा है बस यहां से संसार से छूट के निकल गया बस यहां से इस लोक से और चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है मुक्त तो हो गया सारा छोड़ के ऐसा नहीं है मुक्ति नहीं रहता है इन्हीं सब जगहों में इन्हीं बीच में रहता है तो विशेष गति है कोई ऐसा नहीं क्योंकि वो निष्क्रिय है, मुक्ति में जो अव्याहत गति का महर्षि दयानंद ने लिखा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है धन्यवाद तो न शून्य मैं शून्य भी मुक्ति नहीं है सब चीजों की उच्छित भी मुक्ति नहीं है अपुरुषार्थता हो जाएगी और कई बार मुक्त होने के लिए व्यक्ति अपनी चीजों को नष्ट करने लग जाते छोड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं हटाओ इसको बंधन का कारण है इसको भी हटाओ ये भी बंधन का कारण है इसको भी नष्ट कर दो ये भी बंधन का कारण है नहीं कितना ही नष्ट कर लो कितनी चीजों को इतना मात्र मुक्ति नहीं है ठीक है भोजन बनना शुरू हो गए चले आगे और क्या नहीं है भोजन भी कितना भी खालो मुक्ति तो नहीं होनी अस्सी व सूत्र देखिए बोलिए न देश आदि लाभ हो भी किसी देश यानी स्थान आदि का लाभ यानी प्राप्ति भी मुक्ति नहीं है मुक्ति के बारे में कई जगह परिकल्पना चलती है मुक्ति कहां पर है कैलाश पर्वत पर मुक्ति कहा है सिद्धशिला पर है मुक्ति कहां है वहां पर है क्षीर सागर में है ऐसा कुछ कुछ जो भी कहते हैं तो किसी स्थान विषय देश मतलब तो स्थान देश आदि का लाभ होना प्राप्त हो जाना बोले वो मुक्ति है बोले ये भी मुक्ति नहीं है ये प्रश्न प्राय आता रहता है नए लोगों में जो मुक्ति की बात सुनते हैं बोले मुक्ति कहां पर होती है मुक्ति में कहां रहता है आत्मा कौन सा स्थान है जहां मुक्ति में रहता है तो कोई स्थान नहीं है स्थान विशेष कुछ भी नहीं है यही सब जगह कहीं भी रह सकता है वो क्योंकि सब जगह परमात्मा है सब जगह परमात्मा का आनंद है उसको प्राप्त करता रहता है ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके लिए कोई स्थान विशेष नहीं है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है और वो सर्वव्यापक है आ, परमात्मा एक देशी होता किसी स्थान विशेष में होता फिर परमात्मा की प्राप्ति को मुक्ति कहते हैं तो कहते कि हाँ वो उस जगह पर है जहां परमात्मा है ब्रह्म जहां पर रहता है वहां पर ही आत्मा गया है क्योंकि मुक्ति में वो उसी के पास चला जाता है ब्रह्मा बाबा है वहां पर मुक्ति है शिव बाबा वहाँ है वहां मुक्ति है इत्यादि कोई स्थान विशेष तो न देश लाभों की कि किसी स्थान विशेष की प्राप्ति कर लेना यह भी मुक्ति नहीं है उसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है कहीं भी सब जगह मुक्त रह सकती